नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह डॉक्टर ईश्वर बाय हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं ईश्वर बाय हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत ही अच्छी बातें अलग अलग विषय पर वो गंभीरता से और गहराई से हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे पिछली बार हमने मन की बात कही और पेरेंटिंग के बारे में बातें की थी और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी पावर के बारे में क्योंकि सभी बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कैसे हम अपने पढ़ाई को याद रखें अपने लेसन्स को याद करें तो ये सारी जो है दिक्कतें आती है तो कभी कभी तो हम लोग एग्ज़ाम के पहले देखते हैं बच्चे काफ़ी रट्टा मारने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है जागते भी हैं और टायर्ड भी हो जाते हैं थक जाते हैं तो एग्ज़ाम पेपर को लिखते समय उन्हें फ्रेशनेस फील नहीं होता तो अब इन सारी बातों को बारीकी से आज के इस एपिसोड में सुनेंगे हम लोग डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई हमारे सास हैं जिनसे ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं और मेमोरी पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से डॉक्टर ईश्वरलाल लाल जोशी भाई का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार दोस्तों रमेश भाई आपको भी नमस्कार आपके संपूर्ण टीम को मैं नमस्कार कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट आपने आज चुना हुआ है हाउ टू एनहानस मेमरी या हमारी याद शक्ति मेमरी पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए हर एक स्टूडेंट को हर एक विद्यार्थी को इसकी समस्या होती है और हर किसी की चाहत रहती है कि काश और थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा मेरी मेमरी पावर्स को मैं बढ़ा सकूँ तो कितनी बाहर आ जाए मेरा परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन होगा दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अमूमन जो नॉर्मल इंसान को परमात्मा जन्म देता है तो सभी इंसानों को करीब करीब एवरेज हाइट एवरेज उसका वज़न अनुपात में करीब करीब सबकी मेमोरी पावर ये समानुपाती रहती हैं किसी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या जीनियस या किसी को बहुत ज़्यादा डम ऐसा परमात्मा पैदा नहीं करता है एवरेज इंसान हमेशा एक एवरेज मेमोरी पावर्स के साथ में पैदा होता है अब ये मेमोरी पावर किसी की भी उतनी ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती उतनी कम कम नहीं होती वो हमेशा एवरेज रहती है लेकिन होता क्या है कि उस मेमोरी पावर्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने जीवन में अपने लाइफ में क्या हासिल होगा हमारे टारगेट्स या हमारे गोल्स कैसे अचीव होंगे दैट डिपेंड्स मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे दिमाग का है और वो फोकस करता है अपने पढ़ाई के ऊपर तो उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं विद्यार्थी दशा होने के बावजूद भी उनका फोकस रहेगा क्रिकेट के ऊपर तो वो एक जीता जाता चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होता है टैलेंट बहुत ज़्यादा लेकिन टैलेंट किसके लिए काम आ रहा है आईपीएल में किसने रन बनाए थे पिछले आईपीएल में क्या हुआ था टी में क्या हुआ था ये ग, आ, टेस्ट मैच में क्या हुआ था न जाने कितनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास होती है उस विद्यार्थी के पास होती है जो अमूमा किसी काम की नहीं होती कुछ विद्यार्थी उससे विपरीत एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो कौन सी फिल्म में कौन से हीरो ने कैसी स्टाइल की हुई थी कौन सी हीरोइन ने कैसे स्टाइल की थी कौन से गाने किस फिल्म को बिलोंग करते हैं किस प्रकार से हैं कहाँ से वो गाने की धुन चुराई थी और उसके ऊपर क्या संस्करण हुए थे न जाने क्या क्या अनंत ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे विद्यार्थियों के पास रहेगी तो ये वापस वही चीज़ हो गई कि उसने अपने टैलेंट को अपने ज्ञान को किसी और चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया हुआ है फिर क्या हो जाता है फिर ऐसे विद्यार्थी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज दैट इज़ नोन एज गारबेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन यानी कि उन लोग ने क्या किया जिस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कचरा अपने दिमाग में भरने का काम शुरू कर दिया अब होता क्या है हमारी ब्रेन की मेमोरी पावर एक एवरेज इंसान के मेमोरी पावर यह एक बंद कमरे के जैसे होती है बंद कमरा मतलब क्या उसके लिमिट्स होते हैं और ये लिमिट गार्बेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इसके अंदर भर देते हैं तो उनके लिए तकलीफ यह हो जाती है कि नई अच्छी इन्फॉर्मेशन नया कुछ अपने जीवन के बारे में या अपना फ्यूचर जिसमें हम शेपअप कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में या कुछ तंत्र होगा ऐसे चीज़ों के बारे में ज्ञान वो भरना बंद कर देते हैं और पूरा उस रूम में उस छोटे से ब्रेन के अंदर बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें वो डाल देते हैं तो ऐसे में ज़रूर ये हो जाता है कि ऐसे अनवान्टड चीज़ें या जिसको गार्बेज ऑफ द इंफॉर्मेशन कहा जाता है इसको हम डिलीट कर दें पहले ज़माने में अगर आपको याद होगा मतलब नई पीढ़ी को तो मालूम नहीं है लेकिन 40 प्लस जो पीढ़ी है उनको मालूम है कि उनके जीवन में उन्होंने नोकिया का फ़ोन देखा जो एनालॉग फ़ोन था शुरुआती दौर में जब ही पहली बार फ़ोन आया था तो उसके अंदर मेमोरी बहुत कम होती थी लिमिटेड होती थी तो अमूक समय के पश्चात में वो कहता था मतलब मैसेज आता था स्क्रीन के ऊपर कि आपका मेमोरी फुल हो गया तो उसके अंदर से कुछ चीज़ों को हटा दीजिए तो फिर हम क्या करते थे पूरे मोबाइल के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं अनवांटेड नंबर्स उनको पहले हम डिलीट करते थे कम यूज़ होने वाले नंबर्स उनको हम डिलीट करते थे उसी प्रकार से वीडियोस तब तक तो नहीं आए थे और इमेजेस भी नहीं आई थी तो उस प्रकार से टेक्स्ट अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है तो अनवान्टिड टेक्सट को हम हटाते थे और वॉन्टेड जितना आवश्यक होता था उतनी ही को उसके अंदर रखा जाता था तो वही काम यहाँ पे भी होता है और अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में अगर कचरा अगर जमा हो गया है तो उसको हमें दूर करना पड़ता है दूसरा कचरा कहाँ से आ जाता है जैसे कि हमने अगर देखा कि कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है गाड़ी का जो कार्बोरेटर होता है कैसे आ गया? तो गाड़ी चलते चलते चलते ऐसे कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकलते गए कि वो कचरा आता गया और एक समय वो आ जाता है कि कार्बोरेटर कचरे से इतना फुल जाम हो जाता है कि गाड़ी चलना बंद हो जाता है तो ये कचरा जो होता है दैट इज़ नोन एज द इमोशनल ब्लॉकेज़ तो समय के साथ में अक्सर क्या होता है विद्यार्थियों के साथ में क्योंकि उनकी उम्र एक ऐसे पड़ाव से वो गुज़र रहे होते हैं चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं तो उनके बारह वर्ष के आयु के बाद तेरह वर्ष के आयु के बाद शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं उनके हारमोन्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो अनवांटेड इमोशन्स और अनवॉन्टेड मेमोरीज़ ये लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखते हैं खास करके अगर लड़कियों की अगर हमने बात की तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लड़कों के मुकाबले ज़्यादा इमोशनल होते हैं और लड़कियों को क्या हो जाता है कि उनको पुरानी बातें एज़ इट इज़ याद रखने की आदत होती है मतलब एक साल पहले तुमने ये बोला था पाँच दिन पहले तुमने ऐसा ऐसा बोला था ये ज़्यादा होने के कारण इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण इसका सीधा असर कॉन्फिडेंस के ऊपर आ जाता है पढ़ाई तो अच्छी हो जाती है साल भर अच्छे पढ़ाई कर ले लेकिन जैसे ही परीक्षा नज़दीक आ जाती है एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तो वो अमूमा डरने का शुरू हो जाता है और डरने के बाद में माता पिता को कहेगी लड़की जो अम्मी मुझको बहुत डर लग रहा है या पापा डर लग रहा है शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ ये वो और डरते, डरते एग्ज़ाम देगी और उसके बाद में हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कैसा क्यों हो गया क्योंकि अनवॉन्टेड थाट्स अन वॉन्टेड हमने कलेक्ट करके रख दिया जिसका हमारे इस जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं होता है न हमारे फ्यूचर के साथ में इसका कोई संबंध होता है तो ये भी जानना बे, बेहद जरूरी हो जाता है कि बीच बीच में रुक करके अपने लाइफ के बारे में जिसको सिंहावलोकन कहा जाता है ये करके अनवाटेड मेमरीज एंड अनवॉन्टेड थाट्स जो होते हैं उनको हमें डिलीट करना पड़ता है अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि सर जी ये तो आप बता रहे हैं कि हमारे थाट्स जो वो डिलीट करना चाहिए हमारे मेमोरी पावर जो उसको एनहानस करना चाहिए उसकी चर्चा हम मैं अभी करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि जो बारीकी से आप जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से हम लोग जो है हमारी मेमोरी को अच्छी तरह से हम लोग यूज़ नहीं कर पाते या यूटिलाइज़ नहीं कर पाते लेकिन फिर भी इसके साथ में आपने बहुत अच्छी बात बताया कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी पावर तो है हम कुछ चीज़ों को याद करते हैं तो याद आ जाती है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि जो चीज़ें याद रखनी है उन्हें याद नहीं रखते और बाकी सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती हैं तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं आगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्कर रहो चले नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर लाल जोशीबाई हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मेमोरी के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया तो अब हम लोग जानेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से इसको समझा जाए और ये हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए कैसा उपयोगी इसके बारे में डॉक्टर ईश्वर जोशीबाई बताइए स्वागत है आपका फिर से एक बार जी बिल्कुल सही सवाल है टेक्निकली हम विस्तार से जानेंगे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है रमेश भाई कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है अमूमन हम ज़्यादा डिटेल में उसके न जाते हुए केवल एक मोटा मोटी बात मैं बताता हूं सामान्य विद्यार्थियों को समझने के लिए दो प्रकार की मेमोरी होती है एक होती है न्यूमेरिक मेमोरी और दूसरी होती है जिसको हम कहेंगे गद्य तो गद्य वाली मेमोरी यानी कि भाषा को याद रखने का काम हम एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं उनको याद रखने का काम ये 98% लोगों के साथ में होता है और केवल 2% हमारी मेमोरी जो होती है वो न्यूमेरिक मेमोरी होती है न्यूमेरिक मेमोरी मतलब क्या कुछ जीनियस लोग आपको मिलेंगे और ये लोग कैसे मिलेंगे गणित उनको बड़ा पसंद आ जाता है फिजिक्स उनको बहुत पसंद आएगा केमिस्ट्री उनको बहुत पसंद आएगा लेकिन 98% लोगों को अगर आपने देखा तो तो गणित से बचते हैं गणित कुछ समझ में ही नहीं आता है अमुक लेवल के बाद में मतलब दसवीं तक गणित जो होता है उनका वो कंपल्सरी है फिजिक्स कंपलसरी इसके लिए तो ठीक है बाद में तो उसको छोड़ ही देते हैं बोल रहे यार ये कुछ समझ में ही नहीं आता है वाई इट इज़ सोम क्योंकि न्यूमेरिक मेमोरी जो होती है वो हमारे पास काफ़ी कम होती है 98 परसेंट लोगों के पास न्यूमेरिक मेमोरी काफ़ी कम होती है इसके लिए बड़े से बड़े काम करने वाले सिद्धांतों के ऊपर काम करने वाले लोगों को अगर आपने देखा लेखक होंगे कवि होंगे या कोई कलाकार होंगे तो वो हमेशा आपको जिंदगी के गणित के अंदर पीछे रहते हुए आपको मिलेंगे वो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो उतना खास नहीं मिलेगा ऐसा क्यों क्योंकि गणित की पावर या वन प्लस वन इज इक्वल टू टू तो 1 प्लस वन इज टू एलेवन कैसे होता है इसके लिए वो कभी सोचेंगे ही नहीं क्योंकि अलग प्रकार से ये लोग काम करते हैं लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यापारी वर्ग आपको मिलेंगे तो उनके पास क्या होगा गणित की पावर बहुत ज्यादा होती है तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका गणित कहाँ से कहाँ बैठेगा शायद वो कम पढ़े लिखे होंगे शायद वो नॉर्मल तरीके से उनका स्कूलिंग नहीं हुआ होगा लेकिन उनके पास गणित की पावर बहुत ज्यादा होती है और गणित की शक्तियाँ जिसके पास होती है वो अमूमन अपने जीवन में बहुत जल्द और फास्ट कामयाब हो जाते हैं और शायद ये चीजें प्राचीन समय के लोग जानते थे और इसी के लिए हर एक विद्यार्थी को हर एक इंसान को गणित आना चाहिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था बचपन में उन ठोक ठोक बजा करके गणित जो वो सिखाया जाता था क्योंकि गणित जो है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है लेकिन मॉडर्न ज़माने में ये आ गया और गणित सीखने का जैसे भाई चलो चो, आपकी क्या चाहत है गणित नहीं चाहिए इसको हम स्किप आउट कर देते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं और इसी के लिए हमें समझ में आता है कि बहुत बार लोग अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते पैसा उसके जीवन में एक अगर बहुत बड़ी बात अगर मैं बता दूं तो लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं बहुत अच्छी कमाई है उनकी घर में शायद दो तीन लोग कमाने वाले भी होते हैं घर की आमदनी कुल मिलाकर के अच्छी होती है लेकिन साल के आखिर में अगर देखते हैं तो उनके पास बचत नाम की कोई वस्तु नहीं बचती है पैसा नहीं बचता है आया पैसा गया पैसा जितना पैसा अगर है उससे उल्टा ज्यादा उनके ऊपर कर्ज हो जाता है वाई इट इज सो क्योंकि उनका गणित कच्चा है गणित उनका पक्का नहीं हो पाया अपने बचपन में अपने जवानी में जिस गणित के ऊपर काम करना चाहिए था न्यूमेरिकल मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए था उससे वो लोग बचे और जिसके कारण क्या होता है फिर पैसे का जोड़ तोड उनको नहीं आएगा, पूरे जीवन काल में जमा और खर्च कितना है समझ में ही नहीं आता है और हमेशा उनका जीवन आपको माइनस में मिलेगा और जो व्यक्ति इस गणित को समझ जाता है उसके जीवन में बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा और बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए भी नजर आएगा विद्यार्थियों की अगर हमने बात की तो वहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा कि जब कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू द टेंथ स्टैंडर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट जब होते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट में 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट मार्क्स आएंगे लेकिन गणित के जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले होते हैं वहाँ पे जैसे तैसे जैसे तैसे, तैसे पास आउट हो रहा है जिसका परिणाम क्या हो जाता है जिसका परिणाम ये होता है कि संपूर्णतः उसकी जब एवरेज निकाला जाता है परसेंटेज कितने परसेंटेज मार्क्स आ गए तो ये जो परसेंटेज नाम की चीज़ है उसके अंदर काफ़ी कम परसेंटेज उसके मिलेंगे यानी कि 60 परसेंट मार्क्स उसके मिलेंगे या 50 परसेंट मिलेंगे क्यों ऐसा क्योंकि गणित के अंदर मुश्किल से वो 35 या 40 परसेंट जो उतने ही मार्क्स मिले और बाकी के सब्जेक्ट जो है इन बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर उसको शायद एटी परसेंट एटी मार्क्स मिले कई बार मेरे पास जब भी विद्यार्थी आते हैं तो मैं देखता हूं कि उनको भाषा विषय जो है उसके अंदर भाई बड़े अच्छे मार्क्स है 90 95 परसेंट मार्क्स है और गणित में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं तो मैं बोलता पहला तो इसको सुधार दीजिए क्योंकि आपके परसेंटेज फिर अच्छे आ जाएंगे और दूसरा जब आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो साइंस के जैसे सब्जेक्ट नहीं लीजिए तो आपको क्या करना है इंजीनियरिंग के जैसे सब्जेक्ट नहीं लेने हैं तो आपको आर्ट्स के जैसे सब्जेक्ट लेने हैं आपको नॉर्मली अपने जीवन को ऐसा शेपअप करना है कि जिसके द्वारा आप कलाकार बन सके आप लेखक बन सके आप कवि बन सके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा करके आप अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये काम की चीज़ है उनके करियर को लेकर आपने बताया और मेमोरी पावर को लेकर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं उस संदर्भ में आपने काफ़ी अच्छी बात बताया जिनको न्यूमेरिकल मेमोरी जिसको कहा आपने वो इंजीनियरिंग साइंस में अच्छा कर सकते हैं और जिनका नंबर्स में या गणित ठीक नहीं है वो पहले तो गणित ठीक कर ही ले और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं जितना भी आप कर सकें कोपअप करें जो आइडियास आ, सर ने दिया है और इसके साथ में इसके अलावा जो है आप अगर सब्जेक्ट चुनना पसंद करेंगे बाद में तो अगर मैथमेटिक्स आपका ठीक नहीं है तो आर्ट्स की तरफ आप जा सकते हैं तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और इसमें भी और सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सेगमेंट देख अपनी रुचि के अनुसार आप अपने करियर को चुन सकते हैं आज के अगर हम बात करें तो आज बहुत ही विकल्प है हमारे पास पहले इतने विकल्प नहीं थे पहले कुछ मेन मेन चीज़ों को ही हम लोग फोकस करते थे लेकिन आज हर जगह पे सब डिविजन्स बहुत हुए हैं आप अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो जैसे कंप्यूटर एक है लेकिन कंप्यूटर में भी आप बैक एंड फ्रंट एंड और ऑफिस या फिर सॉफ्टवेयर में या फिर आप कुछ और चीज़ें उसमें कर सकते हैं डाटा एंट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब डिविजन्स है जहाँ पर आप अपने कला के माध्यम से अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आप वहाँ पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे हाँ कोई चीज़ बनाने में थोड़ी टाइम लगते हैं लेकिन वेट एंड सी है ना आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो, रहो। मैं तुझे साज सवेरे। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं मै नूंगा चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे है पता सुन मन की सदा मृत नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप सुन रहे हैं डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई से और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी काफ़ी गहराई से आप मेमोरी पावर के बारे में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बातें सुन रही हैं तो अब जैसे कि हमने कहा कि किस तरह से कितने प्रकार के मेमोरीज होते हैं उसके बारे में तो हमने जान लिया लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कभी कभी हमारे मेमोरीज़ जो हैं गलत भी हैं कुछ अनवांटेड मेमोरीज जो हैं जो हमारे पढ़ाई में बाधा करते हैं ऐसे अनवांटेड मेमोरीज को हम लोग क्या डिलीट कर सकते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ज़रूर दें डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई जी जी बिल्कुल सही है रमेश भाई आपने सही सवाल पूछा है कि भाई ये मेमोरी अनवांटेड थॉट्स जो होंगे उसको हम डिलीट कैसे कर पाएंगे या इससे हम कैसे बचेंगे बिल्कुल सही सवाल है बता रहा हूँ अक्सर हमने अगर देखा कि भोजन करने के बाद में हम क्या करते हैं थोड़ा सा रुकते हैं भोजन करने के बाद तुरंत हम दौड़ने का या काम शुरू हम नहीं करते किसी भी प्रकार का चाहे वो पढ़ाई का काम होगा कंप्यूटर्स का होगा या कुछ भी होगा तो हमें कुछ समय देना पड़ता है सेटल होने के लिए हमने जो भोजन लिया हुआ है उसको सेटल होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है और उसके बाद में अगर हमने समय नहीं दिया तुरंत तुरंत तुरंत दौड़ना, चलना या बोलना शुरू कर दिया तो पेट में दर्द निर्माण हो जाएगा दर्द मतलब क्या कि हमारा अंदर का सिस्टम कहेगा कि अरे भाई अभी तक मैं तैयार नहीं हूं ठीक उसी प्रकार से दिन भर जो हमारे कामकाज होते हैं जो हमने पढ़ाई की हुई है सब कुछ जो होता है उसको सेटल होने देने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली मेडिटेशन जैसा कुछ करना है लेकिन रात को सोने से पहले एक 10 मिनट 15 मिनट भले अपने बेड के ऊपर क्यों ना हो मोबाइल वगैरह हमने सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया है टीवी स्विच ऑफ़ कर दिया है अब बस सोने की तैयारी हमने की है तो बेड के ऊपर बैठ करके हल्का सा हम प्राणायाम कर लेते हैं प्राणायाम मतलब क्या धीमे धीमे साँसों को हम अंदर लेते हैं धीमे धीमे सांसों को बाहर छोड़ देते हैं और पूरे दिन भर हम चीज़ों को क्या क्या हुआ था या कुछ मेमोरीज है कुछ स्ट्रांग ऐसे कुछ घटनाएं हुई है तो उनको हम क्या करते हैं उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं और उनको याद करने के बाद में पॉजिटिव कुछ घटनाएं अगर होती है तो उसको हम क्या करेंगे एनहानस करेंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे उनको हम ज़्यादा डिटेल से याद करेंगे जिसका परिणाम क्या हो जाता है जैसे हमने उसको ज़ूम अप कर लिया हमारे मेमोरी के अंदर जैसे कि हमने अभी कहा हुआ था कि हमारा ब्रेन एक रूम के जैसे काम करता है उस रूम को हमने उसी मेमोरी के साथ में भरने का शुरू कर दिया जो दिन भर में हमारे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई है जो पॉजिटिव चीज़ें हुई है उसके द्वारा हमने क्या कर दिया उसको भरने का काम कर दिया तो नेगेटिव थॉट्स उनको जगह तो नहीं मिलेगी और ऑटोमेटिकली वो हमारे ब्रेन के अंदर से स्किप आउट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे कैसे ये कैसे काम करता है लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं और आप स्कूल तक जाते हैं या कॉलेज तक जाते हैं महाविद्यालय तक आप जाते हैं और बीच में ट्रैफिक लगता है दो तीन चार सिग्नल हो गए एक डेढ़ किलोमीटर के ऊपर होगा और डेली रूटीन का आपका वही काम है घर से निकलते हैं और कॉलेज जाते हैं कॉलेज से निकल के या स्कूल से निकल करके घर पर आते हैं और मैंने अगर आपको अचानक पूछा कि आज आपने कितनी वाइट कलर की गाड़ियाँ देखी थी तो आप बोलेंगे भाई याद नहीं मैं पूछूंगा कि कितने सिग्नल्स हैं तो बोलेंगे याद नहीं कितने लोगों को आज आपने जाते हुए या आते हुए देखा तो आप बोलेंगे याद नहीं तो ये याद नहीं ऐसा क्यों क्योंकि अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन नेचुरली स्कीप आउट कर देता है और जब हमने मान लीजिए कि आज मैं आपको बोलता हूँ कि आज नहीं नहीं आपको एक काम करना है जब आप घर से निकल के स्कूल तक जाओगे तो सफ़ेद रंग की कितनी गाड़ियाँ आपको क्रॉस करती है कार्स कितनी क्रॉस करती हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसका काउंटिंग रखना है शाम को मैं पूछूँगा अब क्या हो जाएगा जो आपका ब्रेन उस स्मृति को उस आइडिया को स्कीप आउट करता था वो ब्रेन आपका फोकस करना शुरू कर देगा और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपने फोकस कर दिया तो व्हाइट जितनी गाड़ियां आपके सामने से गुजरेगी वो एक 10-15-20 मिनट में उन सबको आप नोट डाउन करके रखोगे मान लीजिए मैं शाम को आ जाता हूँ बोला बेटा आपने कर दिया तो हाँ कर दिया मैं अरे यार गड़बड़ हो गई तेरे क्या हुआ अरे व्हाइट वाला नहीं ब्लैक कितनी गाड़ियां हैं उसका काउंटिंग करना था आप क्या कहोगे अरे सर जी दिन भर मुझको तो ब्लैक वाली गाड़ियां दिखी ही नहीं केवल व्हाइट वाली गाड़ी जो है व्हाइट वाली गाड़ियों को ही मैंने काउंट किया और यह ब्लैक वाली गाड़ियां जो ब्रेन ने मेरे स्किप आउट कर दिया एग्जांपल प्रूस कि यहां पे होता क्या है कि जब हमारा ब्रेन किसी चीज के ऊपर फोकस करता है तो फोकस करने के बाद में हमें वो चीज़ें याद रहना शुरू हो जाता है तो इसी के लिए दिन भर मान लीजिए कि मेरा किसी के साथ में झगड़ा हुआ है दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ में कुछ अनबन हुई है लेकिन अच्छी घटनाएं भी तो हुई हैं कि हमने कुछ अच्छे वीडियोस देखे या स्कूल में जब हम गए थे क्लासरूम में बैठे थे तो अमुक जो टॉपिक है वो टीचर ने बहुत अच्छा समझाया था कुछ बच्चे जो है वो बहुत उधम मचा रहे थे धमाचौकड़ी कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया था ये चीज़ें जो है यहाँ पे अब इसका कोई फार्मूला नहीं आता है आप अगर मुझको पूछोगे कि सर फिर कौन सी के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन यू दैट इज नोन एज द कर्मा इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है इवन परमात्मा का भी नहीं होगा अपने माता पिता का भी नहीं होगा आप डिसाइड करते हैं कि कौन से मेमोरी को एन्हांस करना है कौन से मेमोरी को हमने फोकस uh, करना है कौन से मेमोरी को स्कीप आउट कर देना है स्किपआउट की प्रक्रिया के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है केवल हम पॉजिटिव और अच्छे विचारों के ऊपर फोकस करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसको पकड़ के रखता है ब्रेन हमारा सोचता है कि नहीं ये ये ये ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी और ऐसा जब हम करते हैं तो क्या होगा तो ये धीरे धीरे जो आप दिन भर में पढ़ते हैं उसका सिंहावलोकन होगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें धीरे, धीरे धीरे फिट होती जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत ही अच्छी बात ये आपने शेयर किया और आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आज के इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है और जहां पर वो अनवॉन्टेड मेमोरीज़ को डिलीट कर सकते हैं और जो अच्छी मेमोरीज है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है हमें कैसे याद रखना है कैसे वो फोकस करके हमें याद करना है इसके लिए बड़े सुंदर एग्जाम्पल देकर आपको डॉक्टर ईश्वर जोशी जी ने बताया तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक है और प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुफन 107.8 एफएम सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मस्कर आते रहो बेट। का ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं तो आइए अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के आ, कुछ अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में मेमोरी के बारे में और मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं वो हमने समझा और अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर ईश्वर लाल जोशी जी एक और बात मुझे बताइए कि क्या हम मेमोरीज़ को बनाए रखने के लिए या हमारी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारा डाइट भी इसमें काम करता है या हम जो खाना खाते हैं वो भी इसके अंदर कुछ अपना रोल अदा करता है क्या क्या हमारे मेमोरी का हमारे इमोशंस का और हमारे भोजन का कुछ डायरेक्टली संबंध है बिल्कुल संबंध है बताता हूँ जैसे आपका इंटेक होगा जो चीज़ें आपने अपने शरीर नाम के मशीन के अंदर डाली हुई है वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा यानी कि तामसी पदार्थों का ज्यादा आप सेवन करते हैं खासकर के विद्यार्थी दशा में तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे रिजल्ट्स उसी प्रकार से मिलेंगे क्योंकि आपको गुस्सा बहुत तेज आएगा आपके इमोशंस हेवायर होते जाएंगे बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो सकते हो क्यों क्योंकि आपकी भोजन की आदतें अगर गलत है तो और सात्विक भोजन अगर आप लेते हैं तो आपका मन हमेशा सम अवस्था में रहेगा बहुत ज्यादा तेज गुस्सा नहीं आएगा जो भी चीज सामने आएगी तो ठंडे दिमाग से आप उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तामसी पदार्थों का सेवन जब हम करते हैं बहुत ज्यादा मान लीजिए कि वो कोई गणित है या फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम uh, आपके सामने रख दिया गया तो अचानक से क्या हो जाएगा अचानक से आपके इमोशंस शूटअप हो जाएंगे अचानक आप बोलोगे अरे बाप रे ये तो मुझको आता ही नहीं है मैं तो जानता ही नहीं हूं मुझको तो मालूम ही नहीं मैं तो फेल ही होने वाला हूँ और वही सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति उसके सामने अगर वो सम आ जाता है प्रॉब्लम आ जाता है तो वो क्या करेगा वो उसको ध्यानपूर्वक देखेगा समझने का प्रयास करेगा कि ये चीज़ है क्या बिना किसी एक्साइटमेंट के बिना उत्तेजित हो करके, शांत दिमाग से उसको देखेगा और फिर उसको वो सॉल्व करेगा बड़े आराम से प्रेम पूर्वक उसको वो सोल्व करेगा तो हमारे मेमोरी के साथ में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ जाती है तो हमारी मेमोरी क्या करती है एक्साइट हो जाती है और अंदर जा कर के हमारे ब्रेन के अंदर जा कर के उन चीज़ों को ढूंढ के निकालती है कि जिसके द्वारा उस समस्या का समाधान मिलता है लेकिन अगर हमारा ब्रेन हमारा मन मस्तिष्क बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइट हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे कि अपने कार की या मोटरसाइकिल की बैटरी होती है तो बैटरी का चार्ज होना लाजमी सी बात है लेकिन ओवर चार्जिंग अगर हो गया तो बैटरी जल जाएगी स्फोट हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग तेज़ काम करता है जब कोई प्रॉब्लम आती है या हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तेज़ दौड़ना ज़रूरी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर तेज़ दौड़ने लगे तो विस्फोट हो जाएगा और हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है हमारा ब्रेन परमात्मा ने एक ऐसी सिस्टम बनाई हुई है कि हमारा अंतर्मन फिर जागरूक हो जाता है और वो क्या करेगा अंतर्मन जो है वो ब्रेन को स्विच ऑफ कर देता है और फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम देकर के आएंगे और फिर रो रो पड़ेंगे बोलेंगे नहीं ये तो मैं जानता था ये तो मुझको आ रहा था लेकिन जब एग्जाम के लिए मैं बैठा तो मैं चोकअप हो गया कई बार बड़े लोग भी ऐसे कहते हैं ना कि यार सोचते सोचते दिमाग पूरा जाम हो गया कुछ सोच नहीं पा रहा ये क्यों सोच नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भाव बन गई अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अंदर चरवण शुरू हो गए एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण हो गई है और अगर अभी अंतर मन ने आपके दिमाग को स्विच ऑफ नहीं किया चोकअप नहीं किया तो क्या हो जाएगा विस्फोट हो सकता है आप पागल हो सकते हैं या कई बार लोग इमोशंस में आ करके किसी भी प्रकार के हद तक जा सकते हैं तो एक्सट्रीम लेवल के बिहेवियर से बचने के लिए परमात्मा ने यह सिस्टम बनाई हुई है और वो क्या करता है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय के लिए जाम करके गाड़ी को बंद रखते हैं इंजन को ठंडा होने देते हैं और जब संपूर्ण इंजन ठंडा हो जाएगा उसके बाद में स्टार्टर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी शुरू हो जाती है तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी काम होता है और जब चोकअप होता है तो लोग क्या करते हैं अक्सर कोई फिल्म देखेंगे कोई नेचर के सानिध्य में जाएंगे नदी किनारे बैठेंगे समंदर किनारे बैठेंगे शांत बैठेंगे थोड़ी समय के लिए और उसके बाद में वापस उनका दिमाग जो है सही ढंग से काम करना शुरू कर देता है तो ठीक यही प्रक्रिया हमें क्या करना है एवरीडे बिफोर गोइंग टू द बेड हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और क्या करना है दस मिनट पंद्रह मिनट के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करना है जैसे ही अच्छी चीज़ों को हम याद करेंगे ऑटोमेटिकली बुरे थॉट्स जो होंगे अनवांटेड थॉट्स ये ऑटोमेटिकली ब्रेन से स्कीप आउट होना शुरू हो जाएगा जिसका परिणाम हमें यह मिलेगा हमारी मेमोरी पावर एनहानस हो गई है ऐसा हमें महसूस होगा चलिए डॉक्टर ईश्वर जोशी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हमारा खाना भी और हमारी सोच भी मेमोरी मैनेजमेंट को ठीक रखने में या मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम करता है इसके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताया तो आइए एक और सवाल की तरफ चलेंगे अभी एक सवाल ये आता है मन में कि क्या हम लोग जैसे कि बादाम या फिर इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अगर हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन को हेल्प करता है या हमारे मेमोरी को या फिर हमारी याद शक्ति को बढ़ाता है क्या <laughs> जी जी जी जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि एक अच्छी मेमोरी पावर के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या बादाम वगैरह खाने चाहिए ऐसे कुछ साइंटिफिक प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं कि बादाम के जैसी चीजें खाने के बाद मेमोरी पावर अच्छा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम ये कह सकते हैं अनसाइंटिफिक एक अंधश्रद्धा ऐसी होती है क्योंकि ऐसा अगर होता था तो दुनिया के सभी लोग जो है बादाम खाते थे और हर किसी के मेमोरी जो है एलिफेंट के टाइप मतलब बहुत बड़ी मेमोरी हो जाते थे लेकिन ऐसा नहीं होता है बादाम का और मेमोरी का कोई सीधा संबंध नहीं आता है लेकिन हां जितना हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे जितना हम अपने मन को शांत रख पाएंगे तो ऐसे शांत व्यक्ति का हमेशा आपको मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को अपने जीवन में मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बहुत बड़े बिजनेसमैन चाहे टाटा के जैसे होंगे चाहे द अंबानीज होंगे अदानीज होंगे बड़े क्रिकेट स्टार जैसे कि तेंडुलकर होंगे या कोई बहुत बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन के जैसे कलाकार होंगे उनको जब भी आप जाकर के मिलेंगे तो आपको क्या एक उनके अंदर समानता मिलेगी कि ये लोग बहुत शांत हैं उनको आप सामने से कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा फॉर एग्जाम्पल ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाईफोती के टेड़े कि किसी भी बड़े इंसान के सामने आप खड़े हो गए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो शांत तरीके से सुनेगा और वो स्किप आउट कर देगा अपने मेमोरी से आपके ऊपर उसको गुस्सा भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं शायद दया आ जाएगी बोलेगा यार हट जाओ मुझको मेरा काम करने दो इतने ज्यादा शांत तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस विदाउट एनी एक्साइटमेंट जरा भी उत्तेजित ना होते हुए अपने मन को शांत रखते हुए ये लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं तो यही हमने भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए खास करके विद्यार्थी दशा में और उल्टे सीधे इमोशंस हमारे दोस्तों के साथ में रिश्तेदारों के साथ में जो आ रहे हैं इनको हमने अगर अपने कंट्रोल में रखा हल्का सा मेडिटेशन हल्की सी ध्यान अधारणा इसके ऊपर अगर हमने ध्यान दिया आजकल तो म्यूजिक आते बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक आते हैं ये मेडिटेशन के म्यूजिक को अगर हमने सुना तो भी क्या हो जाएगा हमारा हाँ मन शांत तो हो जाएगा जितना आपका मन शांत तो होगा उतना ही आप पावरफुल हो जाओगे यानी तो आगे के बच्चे सामने सामने सामने आते जाएंगे, आते जाएंगे। और हमारा जब समय काल था चालीस वर्ष पहले पचास वर्ष पहले तो जो बच्चा जिस बेंच पर बैठता था उसको वो साल भर वहीं पर बैठता था तो वहाँ पे बैक बेंचर्स होते थे और फ्रंट बेंचर्स होते थे और ये बैक बेंचर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा धमा चौकड़े करने वाले बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले ऐसे बच्चे होते थे हमेशा एक्साइटेड रहते थे और सामने के फ्रंट बेंचर जो होते थे वो शांत बैठने वाले बच्चे होते थे बहुत एकाग्रता के साथ में चीजों को अपने टीचर्स को सुनने वाले बच्चे होते थे तो इसी प्रकार से हमें फ्रंट बेंचर के जैसे होना है यानी कि शांत हो जाना है अपने एक्साइटमेंट को हम बार बार जब शांत करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी को आपने कुछ हो रही है कॉम्पैक्ट हो रही है। इसके बारे में हमें खुद को स्वयं को पता चलना शुरू हो जाता है चलिए डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपने दिया हमारे बच्चों को और निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी मित्र और उनके माता पिता अगर सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को तो उन सभी को बहुत ही अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में मेमोरी पावर के बारे में बहुत सारी बातें आपने एग्जाम्पल दे बताया है तो डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल आज रमेश भाई आपने मुझको यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लेकर के आप आए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपकी टीम को धन्यवाद अदा करता हूँ मैं मधुबन चैनल को धन्यवाद अदा करता हूँ थैंक्स अलॉट तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई और खूबसूरत बातें लेकर आएंगे ताकि आपका जीवन और आपका करियर बेहतर बन सके इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ यानी रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्क रहो की माटी चंदन है इस देश की माटी तप भूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है मानव हर, हर मानव उपकारी है यहाँ सिंह बन गए खिलौने गए जहा मां प्यारी है हर शरीर मंदिर सा पवन हर मानव उपकारी है यहाँ सिंह गए खिलौने गए जहाँ माँ प्यारी है गए प्यारी है जहा सवेरा शंख बजाता ओ, ओ, ओ, ओ। सवेरा बजाता लोरी गाती शाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है े श्रम निष्ठा कल्याणी है यादवर तप की गाता है गाती कवि की वाणी है जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है त्यागर तप की गाता है गाती कवि की वाणी है गाती कवि की वाणी है ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अभिराम है हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम समर भूमि में गाया करते गीता है जाके तुम्हें हलके नीचे खिला करती सीता है इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है जहाँ के तुम्हें हलके कर सीता है जीवन का आदर्श यहाँ पर जीवन का आदर्श पर, परमेश्वर का धाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बच्चा राम